C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तु थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्थे पुष्तक रिम्जिम में संकलित एक पाठ की ध्वनी प्रस्तु थी पाठ का शीर्षक है वे दिन भी क्या दिन थे वे दिन भी क्या दिन थे विज्ञान कथा के प्रसिध लेखक आईजक ऐसी मौव की लिखी कहानी है. ये कहानी आज से डेर सौ साल बाद के स्कूलों की कलपना करती है. कहानी पढ़कर शायद इन स्कूलों को कोई स्कूल ही न कहना चाहे. कलपना है ऐसे भविश्य की. जहाँ स्कूल में कोई शिक्षक ना हो और विद्यार्थी एक ही हो ऐसे स्कूल में बच्चे सीखेंगे किससे बातें किससे करेंगे खेलेंगे किसके साथ हम घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा आज रोहित को सच मुच्च की एक पुस्तक मिली है वो पुस्तक बहुत पुरानी थी कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था हम सारे शब्द स्थिर रहते थे <laughs> चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं हम रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गईं अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर नचाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है हां कुम्मी ने भी रोहित की हां में हां मिलाई फिर पूछा तो मैं वो पुस्तक कहां मिली रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली इसमें क्या लिखा है स्कूलों के बारे में लिखा है स्कूल हम कोमिनी ने प्रश्न किया उसके विषय में लिखने को है ही क्या हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वो सब याद करना होता है जो वो मशीन हमें बताती है सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है हमारी गलतियां बताकर फिर वो हमें समझाती है एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है नेक्स्ट 16 कहते-कहते गुम्मी थक गई थी अंत में बोली कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम <laughs> <laughs> रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था अरे बुद्धू जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वो इससे भिन्न होता था इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे अच्छा गुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी बोली फिर भी उनके यहां मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे गुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी मां ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था तब एक आदमी आया था आरोस ने उस मशीन के पुर्जे-पुर्जे अलग कर दिए थे तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो उसे हमेशा के लिए चुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़ कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भोगोल की चक्की कुछ तेज राफतार पर थी। सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। हम्म ए मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है सो आशा है अब ठीक रहेगा ए, ए। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था मन ही मन वो उस मशीनी अध्यापक को गोष्ठी रही थी हम तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा बोला हां तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं स्त्रियां और पुरुष होते थे क्या कहा कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है क्यों नहीं वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे कुम्भी का अगला प्रश्न था तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे हां ये गायू के बच्चे एक साथ बैठते थे बाए, बाए, बाए, बाए, बाए। लेकिन मां कहती हैं कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है हां फिर पुराने जमाने में कैसे संभव होता था तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे <स्क्रेंगी> रहने दो तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वो पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा कुम्मी झट बोली नहीं नहीं मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी कुम्मी इतने में अंदर से मां की आवाज सुनकर कुम्मी बोली लगता है सबक का समय हो गया है अच्छा मैं चलता हूं रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया कुम्मी अपने घर की ओर चली गई अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी मशीन से आवाज आने आरंभ हो गई सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है कल का होमवर्क छेद में डालो उम्मी ने वैसा ही किया वो सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल जहां एक ही आयो के सारे बच्चे हसते, खेलते, कूदते स्कूल जाते होंगे और बढ़hane wale purush aur striyan hote honge itne mein machine se swar aana aarambh ho gaya tha aur parde par चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा <laughs> कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे <laughs> ये दिन भी क्या दिन थे अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम पाठ समन्वय डॉ लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख आइजक असिमो कलाकार मंजू मेनी राजेश आहूजा आकाश और आरुषि ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन